विवेकानंद साहित्य स्फुट विचार हिमालय के उदात शिखरों पर संसार की सर्वोत्तम दृश्यावली के दर्शन होते हैं यदि कोई वहां कुछ समय रहे निश्चय ही उसे मानसिक शांति मिलेगी वह पहले कितना भी बेचैन क्यों न रहा हो सामान्यकृत नियम का सर्वोच्च स्वरूप ईश्वर है एक बार जब इस नियम का ज्ञान हो जाता है तो बाकी सब उससे शासित के रूप में समझाया जा सकता है गिरते हुए पिंडों के लिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जो महत्व है वही धर्म के लिए ईश्वर का हर उपासना सर्वोच्च प्रकार की प्रार्थना से परिचित होती है उस मनुष्य के लिए जो ध्यान या मानसिक उपासना नहीं कर सकता पूजा या विधिपूर्वक उपासना आवश्यक है उसे साकार वस्तु अवश्य चाहिए केवल वीर ही निष्कपट हो सकते हैं सिंह और लोमड़ी की तुलना करो ईश्वर और प्रकृति में जो शुभ है केवल उसमें प्रेम तो एक शिशु भी करता है तुमको भीषण और पीड़ा भय से भी प्रेम करना चाहिए एक पिता शिशु से उस समय भी प्रेम करता है जब वह उसे तंग करता है श्री कृष्ण मानव जाति की रक्षा के लिए अवतरित ईश्वर थे गोपी लीला भक्ति धर्म की पराकाष्ठा है जिसमें व्यक्तित्व अंतरहित हो जाता है और ईश्वर से संपर्क होता है इसी लीला में श्री कृष्ण ने वह दिखाया है जिसका उन्होंने गीता में उपदेश दिया है मेरे लिए अन्य सभी बंधन छोड़ दो जाओ और भक्ति को समझने के लिए वृंदावन लीला की छाया में शरण लो इस विषय पर बहुत से ग्रंथ विद्यमान हैं यह भारत का धर्म है हिंदुओं की अधिकांश संख्या श्री कृष्ण का अनुसरण करती है श्री कृष्ण दीन भिक्षुक पापी पुत्र पिता पत्नी और सभी के भगवान हैं वे घनिष्ठता पूर्वक हमारे सभी मानवीय संबंधों में प्रविष्ट होते हैं हर वस्तु को पवित्र कर देते हैं और अंत में हमें मुक्ति तक ले जाते हैं वे ऐसे ईश्वर हैं जो विद्वान और दार्शनिक की दृष्टि से तो ओझल हो जाते हैं किंतु शिशुओं और अज्ञानियों के समक्ष प्रकट होते हैं वे श्रद्धा और भक्ति के ईश्वर हैं विद्वत्ता के नहीं गोपियों के लिए प्रेम और ईश्वर एक ही थे वे तो उसे ईश्वर को प्रेम का अवतार मानती थी द्वारिका में श्री कृष्ण कर्तव्य की शिक्षा देते हैं वृंदावन में प्रेम की उन्होंने अपने पुत्रों को को एक दूसरे को मारने दिया, क्योंकि वे दुष्ट थे। यहूदी और मुस्लिम धारणा के अनुसार ईश्वर एक विराट सेशन जज है हमारा ईश्वर ऊपर से तो कठोर है पर हृदय से प्रेम और दयामय है कुछ लोग हैं जो अद्वैतवाद को समझते तो है नहीं पर उसके उपदेशों को उपहास का विषय बनाते हैं वे कहते हैं शुद्ध और अशुद्ध क्या है पुण्य और पाप में अंतर क्या है यह सब मानवीय अंधविश्वास है और वे अपने कार्यों में कोई नैतिक प्रतिबंध नहीं रखते यह तो पूर्ण श्रेष्ठता है और ऐसी बातों का उपदेश दिए जाने से बड़ी से बड़ी हानि हो सकती है यह शरीर पुण्य और पाप हानि रहित पुण्य एवं हानिप्रद पाप दो प्रकार के कार्यों से बना है एक कांटा मेरे शरीर में चुभा है और मैं उसे निकालने के लिए दूसरा कांटा उठाता हूँ तब दोनों को फेंक देता हूँ पूर्णता चाहने वाला व्यक्ति पुण्य का कांटा लेता है और उसे पाप का कांटा निकालता है फिर भी वह पूर्ण व्यक्ति जीवित रहता है और केवल पुण्य रह जाने से जो क्रिया का वेग उसमें रहता है वह निश्चय ही पुण्य का होता है जीवन मुक्त में किंचित पुण्य रह जाता है और वह जीवित रहता है पर जो कुछ वह करता है अवश्य ही पुण्य होता है